महाभारत शांति पर्व विंशत्यधिक द्विशतमोध्याय श्वेत केतु और सुवर्चला का विवाह दोनों पति पत्नी का अध्यात्म विषयक संवाद तथा गार्हस्थ धर्म का पालन करते हुए ही उनका परमात्मा को प्राप्त होना एवं दम की महिमा का वर्णन युधिष्ठिवाच अस्थि कच्चि यदि विभोदी तो गृह अतीत सर्वसार्व विवर्जि थे ब्रोहि महाप्राज दुर्लभ पुरुषो महान युधिठि ने कहा महाप्राज प्रभो यदि कोई ऐसा पुरुष हो जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी सहित संयम के साथ रहता हो समस्त सांसारिक बंधनों को पार कर चुका हो और संपूर्ण द्वंद्वों से दूर रहकर उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता हो तो उसका मुझे परिचय दीजिए क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है इतिहासम इम शुद्धम संसार भीष्मी ने कहा राजन तुमने मुझसे जो विषय पूछा है उसे यथावत रूप से सुनो यह विशुद्ध इतिहास जन्मभरण रूप रोग का भय दूर करने के लिए उत्तम औसत है देवलो नाम विप्र से सर्वशास्त्रार्थको विद क्रियावान धार्मिको नित्यम देव ब्राह्मण पूजक ब्रह्मी देवल का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण क्रियानिष्ठ धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदाम पूजा करने वाले थे सुतः सुरक्षला नाम तस् कल्याण लक्षणाम ना श्रीहस्वा नाथ कृषा नाथ दीर्घा उनके एक पुत्री थे जो सुवर्चला के नाम से पुकारी जाती थी वह यशस्विनी कन्या सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी वह न तो अधिक नाटी थी और न अधिक लंबी वह विशेष दुबली भी नहीं थी प्रदान समय प्राप्त पिता तस्चित अशा पति वेति ब्राह्मण श्रोत्रिय पर विद्वान विप्रोह कुटुम्ब प्रियवादी महातपा धीरे धीरे उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई उसके पिता सोचने लगे मेरी इस पुत्री का प्रति श्रेष्ठ श्रोति ब्राह्मण होना चाहिए जो विद्वान होने के साथ ही प्रिय वचन बोलने वाला महातपस्वी और अविवाहित हो परंतु ऐसा पुरुष कहाँ से सुलभ हो सकता है महाप्राज देव स्मर सदा विद्वन्दम प्राथिता एकांत में बैठकर कर ऐसी ही चिंता में पड़े हुए पिता के पास जाकर सुवर्चला ने इस प्रकार कहा पिताजी आप परम बुद्धिमान विद्वान और मुनि हैं आप मुझे ऐसे पति के हाथ में सौंपिएगा जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो मेरी इस प्रार्थना को सदा याद रखिएगा पितावाच न शक्यम प्राथतम वस्ते त्वयाद प्रतिभाति बेह अंधता नंधता चेते विकारो मम जायते उन्मत्ते वाह शुभम वाह क्यम्भा सते शुभलो चने पिता बोले बेटे तुम्हारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति अंधा भी हो और अंधा न भी हो यह कैसे संभव है तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मन में खेद होता है शुभ तुम पगलीब सी होकर अशुभ बात मुँह से निकाल रही हो चम न हम अन्मत्त भूताद्य बुद्धिपूर्व ब्रवीते विद्यते चेत पति स्थादिंग स मरति वेदे सुवर्चला बोली पिताजी मैं अगली पगली नहीं हूँ खूब सोच समझकर आपसे ऐसी बात कर रही हूँ यदि ऐसा कोई वेद वेदा पति प्राप्त हो जाए तो वह मेरा भरण पोषण कर सकता है ये भ्यस्तमे धातुम मानेतान्दस तम पति तेजो वरीय से यथा तथम आप जिन ब्राह्मणों के हाथ में मुझे देना चाहते हैं उन सबको यहाँ भुलवा लीजिए मैं उन्हीं में से अपने पसंद के अनुसार योग्यपति का वर्ण कर लूँगी तथेती चोक्त कन्याचे शिष्यावाचह ब्राह्मणन वेदसंपन्नागोत्रशोधितातृत पितृतः शुद्धा शुद्धाचार अरोगान् शील सगुणाता असकीर्णा शी गोत्रु वेद व्रत सन्ता स्नातका शीघ्र माता पित सन्वता निवेशु कामान कन्या में हे धृष्ठ शिष्य का तब अपनी पुत्री से तथास्तु कहकर ऋषि ने शिष्यों से कहा शिष्यगण जो भेद विद्या से संपन्न निष्कलक माता पिता से उत्पन्न निर्दोष कुल के बालक शुद्ध आचार विचार वाले शुभ लक्षणों से युक्त निरोग बुद्धिमानशील और छत्व से संपन्न गोत्रों में वर्ण संकरता के दोष से रहित वेदोक्त व्रत के पालन में तत्पर स्नातक जीवित माता पिता वाले तथा मेरी कन्या से विवाह की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों उन सबको देख तुम लोग यहाँ शीघ्र बुला लिया हो तत्रृत्ता शिष्याश्रमेशु ततस्तः ग्राम ग ब्राह्मणेभ्यो निवेद मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत इधर उधर आश्रमों तथा गांवों में जाकर ब्राह्मणों को इसकी सूचना दी ऋषे प्रभाव मे कन्याजाशोत्तमा अनेक मुनियो राज देवलाश्रम राजन ऋषि देवल और उस कन्या के प्रभाव को जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवल के आश्रम पर आए हनुमान्यायथान्यानि मुनेक महारकान्न अभ्यर्चा विधिविता महां कन्या के महान पिता देवल ने वहां आए हुए ऋषियों तथा ऋषि कुमारों का यथा योग्य सम्मान तथा विधि पूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री से कहा एन योगपुत्रेकमता वेद वेदांग संपन्ना कुलीनाशील ये मे भद्रे तुम महाव्रतम तम कुमार विष्णुस्वाद्यस्म दायाम्य हम शुभे बेटी ये मुनि जो यहाँ पधारे हैं वेद वेदांगों से संपन्न कुलीन और शीलवान हैं ये मेरे लिए अपने पुत्र के समान प्रिय हैं भद्रे इन लोगों में से तुम जिस महान व्रतधारी ऋषि कुमार को पति बनाना चाहो उसे आज चुन लो सुबह मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा तथेत चोक्ता कल्याणी तप्त हे महधिभात दाम सर्वक्षण सम्पन्ना वाक्यम यशस्वनी विप्राण्वाणपत तपोधना तप्तस्तु कहकर उत तपाये हुए स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त शुभलक्षणों से संपन्न यशस्विनी कल्याणमि सुवरचला ब्राह्मणों के उस समुदाय को देखकर संपूर्ण तपोधनों को प्रणाम करके इस प्रकार बोली सुवरचलो वाच यो विप्रो यंधो नंध समय ब्रह सुवरचला ने कहा इस ब्राह्मण सभा में वही मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा न भी हो तथ ता मुस्पर नोचुर्प्र महाभागा कन्या का उस कन्या की आवाज सुनकर सब मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे वे महाभाग ब्राह्मण उस कन्या को अभूत जानकर कुछ बोले नहीं कुशये ता मनि त्र मनसा मुनि सतमा यथागत जो क्रुद्धा नानादेशवासि कन्या च संस्थित त्र पृथ्वेश मनिभा नाना में निवास करने वाले वे श्रेष्ठ मुनि कुपित हो मन ही मन देवल ऋषि की निंदा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और वह माननीय कन्या वह पिता के ही घर में रह गई कग कदचिद ब्रह्मण्यो विद्वान्यायारद उहापोह विधान्यो ब्रह्मचर्य सामेद क्रियाकल विशारद आत्मतभाग पितृमाुणसागर श्वेतुरीतित श्रुवा वृत्ता कन्याथम देवल चापे शीघ्रं तगत तदनंतर किसी समय विद्वान ब्राह्मण भक्त न्याय विचारद ऊहापोह करने में कुशल ब्रह्मचर्य से संपन्न, वेदवेता, वेद, वेद तत्व कर्मकांड आत्म आत्मतत्व को विवेकपूर्वक जानने वाले जीवित पिता वाले तथा सद्गुणों के सागर श्वेत केतु ऋषि सारा वृत्तांत सुनकर उस कन्या को प्राप्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आदर सहित देवल ऋषि के आश्रम पर आए उद्दालक दृष्ट् श्वेतकेतु महाव्रतम यथान पुज्य देवल प्रत्यषत उद्दालक के पुत्र महान वृद्धारी श्वेत केतु को आया देवल ने उनकी यथा योग्य पूजा करके अपनी पुत्री से कहा एष महाभागे प्राप्तो ऋषिकुमक वर्यम महाप्राज्येदांग पारग महान सौभाग्यशाली ने ये ऋषि कुमार श्वेत पधारे हैं ये बड़े भारी पंडित और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं तुम इनका कर लो ऋषिपुत्र मुदहक्षत ताम कन्याप्र ऋषि सोहम भद्रे समागत पिता की यह बात सुनकर कन्या ने कुपित हो ऋषि कुमार श्वेत केतु की ओर देखा तब ब्रह्मषि श्वेत केतु ने उस कन्या से कहा भद्रे मैं वही हूँ जिस जिसे तुम चाहती हो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ अंधोहम अत्य तत्व भी तथा मंदे च सर्वदा विशाल तथा माम हीन संशयम विष्णव स्व वर आोहे भजे मैं अंधा हूँ यह यथार्थ है मैं अपने मन में सदा ऐसा ही मानता भी हूँ साथ ही मैं संदेह रहित होने के कारण विशाल नेत्रों से युक्त भी हूँ ऐसा ही तुम मुझे समझो श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद सुंदरी तुम मुझे अंगीकार करो मैं तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि करूँगा ये नेदम व्यक्षते निोते ने स्पृशतेथवा घ्रायते व्यक्ति सततम जे नेदम रसते पुनः ये नेदम मन्यते तत्व ये न बुद्यति व ना न चक्षुर्वैद्यते हैं तत्सविभूताते जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा सदा यह सब कुछ देखता है ग्रहण करता है स्पर्श करता है सूहता है बोलता है निरंतर विभिन्न वस्तुओं का स्वाद लेता है तत्व का मनन करता और बुद्धि द्वारा निश्चय करता है वह परमात्मा ही चक्षु कहलाता है जो इस चक्षु से रहित है वही प्राणियों में अंधा कहलाता है और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त होने के कारण मैं अनंध नेत्र वाला भी हूँ चष्टे चक्षु हूं। जो देखता है वह चक्षु है इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वदा परमात्मा ही पद का वाच्यावर्तते चेदम पश्य जंघ्रश्चर्तते ये न चुषा तीत झंडो परमात्मा के भीतर ही यह यूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त होता है यह जगत जिस आँख से देखता कान से सुनता त्वचा से स्पर्श करता नाथिका से सुघता रसना से रस लेता एवं जिस लौकिक चक्ष से यह सारा वर्ताव करता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है इसलिए मैं अंध हूँ भद्रे तुम मेरा वरण करो लोक दृष्टया करो मेह नित्य नृत्ति का अधिकम आत्मदृष्टया मैं लोक संग्रह के दृष्टि से ही यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता हूँ तथा तो नित्य आत्मदृष्टि रखने के कारण उस सब कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ स्थितोहम निर्भर शांत कार्यकार अविद्यात मृत्यु विद्या तथा मृत यहा प्राप्त तो संद्य वचामीमत् कार्यकार रूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ मैं सदा शांत भाव से उन्हीं पर निर्भर रहता हूँ कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृतमय परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारब्ध व जो कुछ प्रिय अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है उसको समान भाव से देखता हुआ मैं ईर्ष्यावेष से रहित होकर यहाँ निवास करता हूँ कृते व्यवसिता भद्रे भर्ता हम ते ऋण स्व तथा सुवर्चला दृष्टवा अपराहतम द्विजत भद्रे मैं तुम्हारा उचित शुल्क चुकाने का निश्चय कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ हूँ अतः तुम मेरा भरण करो यह सुनकर सुवर्चला ने दिश्रेष्ठ श्वेत केतु की ओर देखकर कहा सुवरचलो वाच मन सातो विद्वंसे पितरम मह्यम ए सवेद सुवरचला बोली विद्वन् मैंने अपने हृदय से आपका वरण कर लिया शास्त्र में कृतित शेष कार्यों की पूर्ति करने वाले मेरे पिताजी हैं आप उनसे मुझे मांग लीजिए यही वेद विहित मर्यादा है भीष्मच तद विज्ञा पिता तस्वलो मुनि सतम श्वेतकेतु तम पूज्य तथे उद्दाल के नम मुनिनाग्रतः कन्याद जलपूर्वक जी कहते राजन यह सब वृत्तांत जानकर स्वर्चला के पिता मुनिश्रेष्ठ देवल ने उद्दालक सहित श्वेत केतु की के पूजा करके मुनियों के सामने जल से संकल्प करके अपनी कन्या श्वेतकेतु को दे दी उदाहरती वही तत् श्वेत केतुम निरक्षत सर्वभूतात्मको हरि श्वेतकेतुस्वरूप स्थित सौमधुसूदन वहाँ श्वेत को, को देखकर कर ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे मानो यहाँ श्वेत के रूप में सबके हृदय कमल में निवास करने वाले सर्वभूत स्वरूप श्रीहरि भगवान मधुसूदन ही विराजमान है देवलवाच प्रियमो देव पत्नी चेयम चेय सुमित कन्या देवल बोले वर रूप में विराजमान ये भगवान पति प्रसन्न हो या मेरी पुत्री इन्हें पत्नी रूप से समर्पित है प्रभो मैं आपको कल्याण भय सहधर्मनी के रूप में अपनी यह कन्या दे रहा हूँ उपम भीस्म उच्च प्रददुंगव प्रतिहता कन्याँ शेतकेतुर्म्हाय उपचय्यपयम्यय क्विधेन्प्य तंत्र मुनवाहिकम सगार हस्ते वसंत हेमान भार्यम तामेदम अभ्रभी भीष्मी कहते राजन ऐसा कहकर मनिभर देवल ने उन्हें कन्यादान कर दिया महायशस्वी श्वेत केतु ने उस कन्या को लेकर उसके साथ यथोचित रूप से विधिपूर्वक विवाह किया फिर मुनियों द्वारा कराए हुए परम उत्तम वैवाहिक विधान को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बुद्धिमान श्वेत ने अपने उस धर्म से इस प्रकार कहा श्वेतकेतुवाच यान चोक्ता वेदे तत्सर्व पुरुषो बड़े मयासा न्याय सधर्म चरिप श्वेत केतु ने कहा शोभने वेदों में जिन शुभ कर्मों का विधान है मेरे साथ रहकर उन सब का यथोचित रूप से अनुष्ठान करो और यथार्थ रूप से मेरी सधर्मचारिणी बनो अहम्त्यवे न स्थित हम तम तथा च तस्मा कर्मा कुर था कुयाम ते चत परम मैं इसी भाव से स्थित हूँ तुम भी इसी भाव से स्थित रहना अतः मेरी आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करो फिर मैं भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा न ममे चावन ज्ञानाल अनतर तथा कुस्ता कर्मा भस्मान एवं तैया कत्य कर्तव्य दुर्भगा यहादा तस्मा लोक सिद्ध्यथ कर्तव्य चात्म तदनंतर वे कर्म मेरे नहीं हैं और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ इन भाव से ज्ञानाग्नि द्वारा उन सब कर्मों को भस्म कर डालो तुम, तुम परम सौभाग्यशाली हो तुम्हें सदा इसी तरह ममता और अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं अतः लोक व्यवहार की सिद्धि तथा आत्मकल्याण के लिए हम दोनों को कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए भीष्म महाप्राज्य सर्वज्ञानक पुत्रनुत्त यत्मयोगप निधों परिग्रह विष्णु जी कहते राजन ऐसा उपदेश देकर संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र निधि महाज्ञानी श्वेत केतु ने सुअर्चला के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया फिर आत्मयोग में नित्य तत्पर रहकर वे निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य हो गए भार्तादृशीं प्राप्य बुद्धि क्षेत्रव लोकम्रप्त भार्या भरता तथा चाक्षीभूतौ जगजस्म श यमें चरमाण मुदापित अपने अनुरूप पत्नी को पाकर स्वेत के तो उसी प्रकार सुशोभित तो होते थे, थे जैसे बुद्धि को पाकर क्षेत्रज्ञ वे दोनों पति पत्नी लोकांतर में भी पहुंच जाते थे और इस जगत में साक्षी की भांति स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे तदा कदाचि भरताम श्वेत केतुम सुवरचला प्रक्षको भवान भ्रोमहे तद्भिजो तामाह भगवान वाह्मया ज्ञा तो न संशय दिजोत्तम ते महा मुक्त पुनः कम अनुपृक्ष तदनंतर एक दिन सुवर्चना ने अपने पति श्वेतकेतु से पूछा दृश्रेष्ठ आप कौन हैं यह मुझे बताइए इस समय प्रवचन कुशल भगवान श्वेत केतु ने ऋषि कहा देवी तुमने मेरे विषय में जान ही लिए हैं इसमें संदेह नहीं है तुमने द्विश्रेष्ठ कहकर मुझे संबोधित भी किया है फिर उस द्विश्रेष्ठ के सिवा और किसको पूछ रही हो सात महा महात्मा प्रख्या में हृदय तब सुअर्चना ने अपने महात्मा पति से कहा नाथ मैं हृदय गुफा में शयन करने वाले आत्मा कोजती हूँ तुवा प्रत्युवाचैना च न भक्ष्यतीसेते भाविरे नाम गोत्रसमु आत्मा मनसे यदि तिथ्यागोत्र सद्भावे वर्तते देहबन्धनम सुनकर श्वेत क्वेतुनसिखा भामि वह तो कुछ कहेगा नहीं यदि तुम आत्मा को नाम और गोत्र से युक्त मानती हो तो यह तुम्हारी मिथ्याधारणा है क्योंकि नाम गोत्र होने पर देह का बंधन प्राप्त होता है अहम स्वभाव तय चापे समाता तय्यमहम सर्व तय्यम प्य हम हम सर्व अहमितेवर्तते नात्र तत्परथमर्थम अनुप्रेक्षसी आत्मा में अहम मैं हूँ यह भाव स्थापित किया गया है तुम में भी वही भाव है तुम भी अहम मैं भी अहम और यह सब अहम का ही रूप है इसमें वह परमार्थ से तत्व नहीं है फिर किस लिए पूछती हो तथा प्रहस्य सृष्टा भरताम धर्मचारिणी उच वचनम काले स्मय तदान नरेश्वर तद धर्मचारिणी पत्नी सुरच सुवर्चला ने बहुत प्रसन्न सुवर्चला बहुत प्रसन्न हुई उसने हँसकर मुस्कुराते हुए यह संयोचित वचन कहा सुवर्चल उवाच किमनेक प्रकार विरोधे न प्रयोजनम क्रियाकलापय ब्रह्म से ज्ञान नष्ट सर्वदा तन्मेह ब्रोहि महाप्राभ्य यथा ताम्रता सुवर्चला बोली ब्रह्म से अनेक प्रकार के विरोध से क्या प्रयोजन सदा इस स्नान प्रकार के क्रियाकलाप में पढ़कर आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है अतः महाप्राज्य आप मुझे इसका कारण बताइए क्योंकि मैं आपका अनुसरण करने वाली हूँ श्वेत केतुवाच यद यद आचरितरोन वर्तते तेन लोको यं संकर्णस्विष्य श्वेतकेतु ने कहा प्रिय श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं अतः तुम्हारे कर्म त्याग देने से यह सारा जन संकरता के दोष से दूषित हो जाएगा संकर्ण च तथा धर्मे वर्ण संक्रेत संकर प्रवृत्ते तो मत्स्यो न्याय प्रवर्तकें इस प्रकार धर्म में संकीर्णता आने पर प्रजा में वर्ण संकरता फैल जाती है और संकरता फैल जाने पर सर्वत्र मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति हो जाती है जैसे प्रबल मत्स्य दुर्बल मत्स्य को निगल जाते हैं उसी प्रकार बलवान मनुष्य दुर्बलों को सताने लगते हैं तनिष्ठम हरे भद्रे धातु च महात्मन परमेश्वर सक्रीडा लोक सृष्टि हिम शुभ भद्रे संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले परमात्मा श्री हरि को यह अभिष्ट नहीं है सुबह जगत की यह सारी सृष्टि परमेश्वर की क्रिया है यदोदिष्टावत्योश्य विभूत ताबत्यस्त मायास्तु ता धूल के जितने कण हैं उतनी ही परमेश्वर श्री हरि की विभूतिया हैं उत्नी ही उनकी मायाएं हैं और उत्नी ही उन मायाओं की शक्तियाँ भी है जुगव्वरी मुक्तो यतते तद्भवाभव्वाज्ञाशी नगे स विद्वान् प्रिय सोहम एव न संदेह प्रति तस्वीर स्वयं भगवान नारायण का कथन है कि जो मुक्ति लाभ के लिए उद्योगशील पुरुष अत्यंत गहन गुफा में रहकर ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन को काटकर मेरे धाम को चला जाता है वही विद्वान है और वही मुझे प्रिय है वह योगी पुरुष मैं ही हूँ इसमें संदेह नहीं है यह भगवान की प्रतिज्ञा है ये मोढ़ा थे धर्म संकर कारका मर्यादाभेद का नीचा नर के या जंतव आश्रियम जोनिमापन्नाति देवा अनुशासनम जो मूढ़ दुरात्मा धर्म उत्पन्न करने वाले मर्यादा भेदक और नीच मनुष्य हैं वे नरक में गिरते हैं और आश्रय योनि में पड़ते हैं यह भी उन्हीं भगवान का अनुशासन है भगवत्या तथा लोके रक्षित न संशय मर्यादा लोक रक्षा एवं स्मी तथा स्थित देवी तुम्हें भी जगत की रक्षा के लिए लोक मर्यादा का पालन करना चाहिए इसमें संशय नहीं है मैं भी इसी भाव से लोक मर्यादा की रक्षा में स्थित हूँ सुवर्च लोवाच शब्द कोत्र ख्या तथा आकृत्या तय ब्रोही लक्षण पृथक पृथक सुवर्चला ने पूछा महामुन यहाँ शब्द किसे कहा गया है और अर्थ भी क्या है आप उन दोनों की आकृति और लक्षण का निर्देश करते हुए उनका पृथक पृथक वर्णन कीजिए श्वेत केतुवाच व्यक्त्य वर्णा परिवाद कृत सब्दतिविजेय तिपाथ उच्यते श्वेत केतु ने कहा आकार आदि वर्णों के समुदाय को क्रम या व्यतिक्रम से उच्चारण करने पर जो वस्तु प्रकाशित होती है उसे शब्द जानना चाहिए और उस शब्द से जिस अभिप्राय की प्रतीति हो उसका नाम अर्थ है शब्दार्थोर ही संबंध तन योरअस्ति वन्मे ब्रूही यथा तत्व शब्द स्थान बचे सुवर्चला बोली यदि शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीत होती है तो इन शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं यह आप मुझे यथार्थ रूप से बतावे श्वेत केतुर्वाच शब्दार्थोर्न चैस्थित संबंधोत्यंत वशी पुष्करे च यथा तोयम तथास्ती चवे त्वेत केतु ने कहा शब्द और अर्थ में एक प्रकार से कोई नियत संबंध नहीं है कमल के पत्ते पर स्थित जल की भांति शब्द एवं अर्थ का अनियत संबंध है ऐसा जानो सुवोवाच अर्थ स्थिति शब्दस्य नान्यथा से न्यथा चवे वेद्य चैन महाप्राज्य बिना ब्रोहित सत्यम सुवर्चला बोली महाप्राज्य अर्थ पर ही शब्द की स्थिति है अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती साधु चुनो मड़े यदि बिना अर्थ का कोई शब्द हो तो उसे बताइए श्वेत केतुवाच स संसर्गोतिमात्राचक वर्तते अस्त चेत वर्तते नित्यम विकारोच्चारण हित श्वेत केतु ने कहा अर्थ के साथ शब्द का वाचकत्व रूप संबंध है और वह संबंध नित्य है यदि शब्द है तो उसका अर्थ भी सदा है ही विपरीत क्रम से उच्चारण करने पर भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता ही है जैसे नदी दीन इत्यादि चलो सुवर्चलो सुवर्चलोवाच शब्द स्थानोत्रुक्त तथा यति में अर्थाति नष्ठे चरूढ़ विरूढ़ में भाषित सुर्वच सुचिला बोली सुवर्चिला बोलि शब्द अर्थ वेद का आधार है अर्थभूत परमात्मा ऐसा ही विद्वानों ने कहा है और यही मेरा भी मत है उस अर्थ का आधार लिए बिना तो शब्द टिक ही नहीं सकता परंतु आप तो इनमें कोई नियत संबंध ही नहीं मानते हैं अतः आपका के विपरीत है के वाच बिकूलो कथितो नकाशम हे बिना जगन संबंध तत्व तद्य साम श्वेतकेतु ने कहा मैंने प्रसिद्धि के विपरीत कुछ नहीं कहा है देखो आकाश के बिना पृथ्वी अथवा पार्थिव जगत टिक नहीं सकता तथापि तो इनमें कोई नित्य संबंध नहीं है शब्द और अर्थ का संबंध भी वैसा ही मानना चाहिए सुवचलो वाचम सदा अहंकार शब्दों व्यक्तमात्मस न वर्तन्ते इति मिथ्या भविष्य सुवर्चला बोली वह अहम शब्द सदा ही आत्मा के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता है परंतु य तो वाचो निवर्तन्ते इस श्रुति के अनुसार वह वाणी की पहुंच नहीं है अतः आत्मा के लिए अहम पद का प्रयोग भी मिथ्या ही होगा श्वेत केतुवाच अहम् शब्दों हम भावो नात्म भाव सुव्रते न वर्तंते परे चिंतवाच सुगुण लक्षण श्वेत केतु ने कहा सुव्रते अहम् शब्द का आत्मभाव में प्रयोग नहीं होता किंतु अहम भाव भी आत्मभाव में प्रयोग होता है क्योंकि सगुण पदार्थ के बोध के बोधक वचन अचिंत्य पर ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ है। भाव भाव अयम हैे चिंतिया जैसे मिट्टी के घड़े में मृत्यु का भाव होता है उसी प्रकार परमात्मा में उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थ में परमात्म भाव अभीष्ट है अतएव अचिंत्य पर परमात्मा में पर अहम भाव ही आत्म भाव है और वही यथार्थ है अहम तेत्य परे संकल्पना मैं तुम और यह ये सब नाम परब्रह्म परमात्मा में हम लोगों द्वारा कल्पित है वास्तविक नहीं है अतः उस परमात्मा तक वाणी की पहुंच नहीं हो पाती श्रृति के इस कथन से कोई विरोध नहीं है वर्तन्ते तस्मा वर्तनते मनुषा भीरोसर्वश यहाँ विश्व संसक्तम लक्ष्यते अतएव भीरो मनुष्य भ्रांतचित्त द्वारा ही अहम् आदि पदों का प्रयोग करता है जैसे आकाश में स्थित संपूर्ण विश्व उसमें सटा हुआ सा दिखता है उसी प्रकार परमात्मा में स्थित हुआ सारा दृश्य प्रपंच उससे जुड़ा हुआ सा जान पड़ता है संसार के संसर्गे सत्सबंधा तद्विक भविष्य अनाकाश गर्व च सदागत ब्रह्म के साथ जगत का जो संबंध है उसी संबंध से उस उसी का कार्य जान पड़ता है जैसे सारा जगत आकाश से पृथक है तो भी उसके विकारों से संबंध होने के कारण सदा उससे मिश्रित ही रहता है उसी प्रकार जगत से ब्रह्म का कोई संपर्क नहीं है तो भी यह उसी से उत्पन्न होने के कारण तद्रूप माना जाता है तद ब्रह्म परम हम शुद्धम न दृश्यते तथा उतच दृश्यते चमतिर वह ब्रह्म परम शुद्ध और उपमा रहित है अतः वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता इन चर्मचक्षुओं से उसको नहीं देखा जा सकता है तथा ज्ञान दृष्टि से उसका साक्षात्कार होता है ऐसा मेरा मत है सुवर्चलोवाच निर्विकारम मृतिम च निर्यम सर्वगम तथा चंघात्मा ते नश्यते सुवर्चला सुर्वर्चल, बोली तब तो यह मानना होगा कि जिस प्रकार निर्विकार निराकार नितिम और सर्वव्यापी आकाश का सर्वदा ही दर्शन होता है उसी के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा का भी दर्शन होता है श्वेत केतुर्वाचन त्वचा तो स्पृशति वही वायु पुनः पुनः तस्थम गंधम तथा घाती ज्योति पश्यति चक्षुषा श्वेत केतु ने कहा मनुष्य त्वचा द्वारा आकाश में स्थित वायु का बारंबार स्पर्श करता है नासिका द्वारा आकाशवर्ती गंध को बारंबार सूंघता है और नेत्र द्वारा आकाश स्थित ज्योति का दर्शन करता है तमोरश्मी गणश्चव मेघजाला तथा च वर्ष तारागण चाहकाश्य पुनः इसके सिवा अंधकार किरण समूह वेगों की घटा वर्षा तथा तारा गण का भी बारंबार दर्शन होता है परंतु आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता आकाशस्य आकाशस्याप्यशम सदूपमित निश्चित तदर्थिकलता ही बच्चा सत्स्वरूप परमात्मा उस आकाश का भी आकाश है अर्थात उसे भी अवकाश देने वाला महाकाश है यह निश्चित है उन्हीं के लिए और उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है वे ही सत्य तथा सर्वव्यापी हैं यानी नामि गौपचारा पर आत्मनि न चक्षुषाण मनसान न चाणी परो विपु चिंतते सुक्मया बुद्धिया बाचा भक्तुम न शक्य भगवान के जो गुण संबंधी नाम है वे परमात्मा में औपचारिक है नेत्र मन तथा अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा भी उस सर्वव्यापी परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता वाणी द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उनका चिंतन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है एक तत्त प्रमंचम अखिल तस्व प्रतिष्ठित महाघटो यहा मैं प्रतिष्ठित यह सारा प्रपंच समष्टि एवं व्यक्ति जगत उन्हें परमात्मा में प्रतिष्ठित है ठीक उसी तरह जैसे बड़ा और छोटा घड़ा पृथ्वी पर स्थित होते हैं स्त्री न च्री न पुमाश्यव तथुंसकमात्र तत्न सर्व प्रतिष्ठित वह परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है और न न पुंसक ही है केवल ज्ञान स्वरूप है उसी के आधार पर यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है भूमि संस्थान योगे न वस्तु संस्थान योगत रसभेदा यथा तो यही प्रकृत्यात्म तथा जैसे एक ही जल में मृत्का विशेष एवं बीज आदि द्रव्य विशेष के संयोग से रसभेद उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार प्रकृति और आत्मा के संयोग से गुणकर्म के अनुसार अनेक प्रकार की सृष्टि प्रकट होती है तद्वाग्यस्मरण नाम नि तृप्तिम वृप प्राप्त होती ज्ञानमखिल तत्सुख में धते जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृप्ति लाभ करता है उसी प्रकार साधक ब्रह्मबोध का वाक्य को स्मरण करके सदा तृप्ति एवं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से उसका सुख उत्तरोत्तर अभ्युदय को प्राप्त होता है वाचम अनेन साध्यम सुवर्चलोवाच अन साया विदु निरर्थको यथा लोके त्यादतिरक्ष न्याय वक्त अर्ड सुवर्चला बोली निष्पाप मु इस शब्द से क्या सिद्ध होने वाला है मेरे तो ऐसी धारणा है कि शब्द से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है परंतु पौराणिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि परमात्मा अचिंत एवं वेगम्य है जैसे लोक में बहुत से शब्द निरथक होते हैं उसी प्रकार वैदिक शब्द भी हो सकते हैं मेरी बुद्धि में तो यही बात आती है अतः आप इस विषय में यथोचित विचार करके मुझे यथार्थ बात बताने की कृपा करें श्वेत केतुवाच वेदिंगे श्वेत केतु ने कहा शुद्ध स्वरूप परब्रह्म परमात्मा वेदगम्य है श्रुति का यह कथम कथन परम सत्य है इस विषय में नास्तिकों का कहना है कि परब्रह्म के ही की प्रत्यक्ष उपलब्धि न होने से उक्त श्रुति का कथन व्याघात दोष से दूषित होने के कारण सत्य नहीं है इसका उत्तर आस्तिक यो, आस्तिकों ने आस्तिकों यो देते हैं कि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट स्थूल देह में जीवात्मा रूप से परब्रम्ह की ही उपलब्धि होती है अतः श्रुति का पूर्वोक्त कथन यथार्थ ही है निरर्थको नचैा से शब्दों लौकिक उत्तम अनन्वया तथा शब्दा निरर्थाति लौकिक उत्तम अंगों वाली देवी कोई लौकिक शब्द भी निरर्थक नहीं है फिर वैदिक शब्द तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है जिन शब्दों का परस्पर अन्वय नहीं होता जो एक दूसरे से असंबद्ध होते हैं उन्हीं को लौकिक पुरुष निरर्थक बताते हैं गृह्यंते तद्वित न वर्तंत परत्मि अगोचरत्व अगो वचथा युक्तमे तथा शुभे किंतु शुभे लौकिक शब्दों की ही भाँति वैदिक शब्द भी यद्यपि सार्थक समझे जाते हैं तथापि वे साक्षात परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ हैं क्योंकि परमात्मा को वाणी का अगोचर बताया गया है और उनकी अगोचरता युक्तिसंगत भी है साधन से उपदेशा चुपाज सूचना उपलक्षण योगे ना वृत्तिया च प्रदर्शन वेद गम्य शुद्ध में मति वेदों में ब्रह्म की उपासना अथवा उसकी प्राप्ति के साधन का उपदेश है उपासना के उपाय भी सूचित किए गए हैं जैसे ग्रहण काल में चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु का दर्शन होता है उसी प्रकार उपलक्षण योग से प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रूप से ब्रह्म की ही स्थिति का दर्श प्रदर्शन किया गया है इसके सिवा नेति नेति आदि निषेधात्मक वचनों द्वारा अनात्म वस्तु के पूर्व ब्रह्म के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है इसलिए शुद्ध स्वरूप परमात्मा एकमात्र वेद गम्य है यही मेरी सुनिश्चित धारणा है अध्यात्म ध्यान सम्भूतम भूतम दीपवत स्फुटम ज्ञाने विधि शुभाचार ए ते नजान्ति परम गतिम शुभ आचरणों वाली देवी तुम्हें यह विदित हो कि आध्यात्म तत्व के चिंतन से नित्य ज्ञान दीपक के भाति स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगता है उस ज्ञान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं यदि मेह व्या गुह्य श्रुतम न तोया शुभे तथ्य मेत्य वाह शुद्धे ज्ञान ज्ञान विलोचने शुद्ध स्वरूपे ज्ञान दृष्टि से संपन्न देवी मैंने यह जो गूढ़ एवं यथार्थ ब्रह्म ज्ञान का विषय बताया है इसे तुमने सुना है या नहीं नाना रूपव ऐश्वर्य दृश्यते शुभे नायुस्त सूर्यस्तना तत्परम पदम अने न पूर्ण में ते यदि भूतभि शुभे परब्रह्म परमात्मा का ऐश्वर्य नाना रूपों में दिखाई देता है वायु के वहां तक पहुंच नहीं है सूर्य और अग्नि उस परम पदस्वरूप परमेश्वर को प्रकाशित नहीं कर सकते परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है और वे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं एकतावदत्म विज्ञानम ए तदहंस्ृतम या वयो न सत्य वही तस्माज्ञान बंधन इतना ही परमात्म विज्ञान है इतना ही अहम पदार्थ माना गया है हम दोनों की सत्ता नित्य नहीं है ऐसी धारणा अज्ञान के कारण होती है भीष्माच एवं सुवर्चला श्रिष्टा प्रोक्ता भर्तरा यथार्थवत परिचर्यमा जनित तत्वबुद्धि समन्विताम् भीष्मजी कहते राजन अपने पति श्वेत केतु के इस प्रकार यथार्थ उपदेश देने पर सुवर्चला आनंदमग्न हो गई वह निरंतर तत्वज्ञान निठ रहकर तदनरूप आचरण करने लगी भर्ता चाप्रेक्षनत्कान्व पर गोविंद वासेदेवी महात्मी साम चे तन्मह काल महता राजन प्राप्न पर श्वेत केतु पत्नी को साथ रखकर नित्य नैमित कर्मों में संलग्न रहते थे वे सबके हृदय में निवास करने वाले महामना परमात्मा गोविंद को अपने समस्त कर्म समर्पित करके उन्हीं के ध्यान में तन्मय रहा करते थे राजन इस प्रकार दीर्घकाल तक परमात्मा चिंतन करके उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली ए तत्ते कथित राजन यस्मात्म परिपृक्ष थे गार्हस्यम चमधा यत हो पति परम नरेश्वर तुमने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने यह प्रसंग सुनाया है इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा को प्राप्त हो गए किम कुर्वन किम कुर्वन अपने किम कुर्वन ने पूछा भारत मनुष्य क्या उपाय करने से सुख पाता है क्या करने से दुख उठाता है और कौन सा काम करने से वह सिद्धि की प्राप्ति सिद्धि की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है वृद्धाः वर्णा ब्राह्मण सेशेषतः भीष्मी ने कहा युधिष्ठिर मनोयोग पूर्वक वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं ना त्रिया सिद्धे यथावप्य क्रिया तपस्थ सत्यम चपे सर्व प्रतिष्ठित जिसने दम का पालन नहीं किया है उसे अपने कर्मों में यथोचित सफलता नहीं मिलती क्योंकि क्रिया तप और सत्य ये सभी दम के आधार पर ही प्रतिष्ठित होते हैं दमस्तेजो वर्धयते पवित्र धमोच्यते विपात्मा निर्भयो दुरषो विन्धते महत दम तेज की वृद्धि करता है दम परम पवित्र बताया गया है मन और इंद्रियों का संयम करने वाला पुरुष पाप और भय से रहित होकर महत् पद को प्राप्त कर लेता है सुखम दानत प्रस्वते सुखम चह प्रतिबुते सुखम लोके विपरियति मनस्सीदति धम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता सुख से जागता और सुख से ही संसार में विचरता है तथा उसका मन भी प्रसन्न रहता है तेजो दमेनते तीक्षण गे अमित्राश्च बहुन पृथ्गात्म निपति दम ही तेज को धारण किया जाता है जिसमें दम का अभाव है वह तीव्र काम वाला रजोगुणी पुरुष उस तेज को नहीं धारण कर सकता और सदा काम क्रोध आदि बहुत से शत्रुओं को अपने से पृथक अनुभव करता है कृभ्याभ्यव भूताना अदातेभ्य सदा भय तार्थम राजा श्रेष्ठ स्वयं भुवा जिन्होंने मन और इंद्रियों का दमन नहीं किया है उनसे समस्त प्राणियों को उसी प्रकार सदा भय बना रहता है जैसे मांस भक्षी व्याघ्र आदि जंतुओं से भय हुआ करता है ऐसे उदंड मनुष्यों के विश्र उशृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की आश्रमेशु दम एवं विशेषते यते सुल धर्मे भूयोदुच्यते चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ बताया गया है उन सब आश्रमों में धर्म का पालन करने से जो फल मिलता है दमन पुरुष को वह फल और अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है तेषा लिंगान्चा में ये साम, साम समुदाय दम अकार पंचम अक्रोध आर्जम नितम नाबाधो भिमाता गुरुपूजानसूजा चया भूते सुपैशनम जनवाध मृथा बाधस्तुतिवर्जनम साधुकामश स्पृह ये नयंती प्रत्ययुच अब मैं उन लक्षणों का वर्णन करूंगा जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है कृपणता का अभाव उत्तेजना का न होना संतोष श्रद्धा क्रोध का न आना नित्य सरलता अधिक बकवाद न करना अभिमान का त्याग गुरु सेवा किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना समस्त जीवों पर दया करना किसी की चुगली न करना लोकापवाद असत्य भाषण तथा निंदा स्तुति आदि को त्याग देना सत्पुरुषों के संग की इच्छा तथा भविष्य में आने वाले सुख की स्पृह और दुख की चिंता न करना अभिरह प्रतम सुपचारोह निा प्रसन्सो सौव्रतःशील संपन्न प्रसन्नात्मात्मान प्रभु प्राप्त लोके सत्कार वैप्रेत्य गचते जितेन्द्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला सदाचारी स्थीलवान प्रसन्न धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है वह एलोक में सम्मान पाता और मृत्यु के पश्चात लोक में जाता है दुर्गम सर्वभूता सुखी सर्वभूतहित युक्तों न स्म विदेशते जनम महाद्क्षोभ्य प्रज्ञा तृप्त प्रतिदति दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएँ देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सुखी और प्रमुदित होता है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता और किसी से द्वेष नहीं करता है वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता तथा वह सदा ज्ञान आनंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है नमस्य सर्वता नाम दविमान जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सब जीवों के लिए वंदनीय होता है नर्थे न सोचते सवै परमित प्रांत तो उच्यते जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हस्त फूल नहीं उठता और संकट में पड़ने पर शोक नहीं करता वह द्वि सूक्ष्म बुद्धि से युक्त एवं दितेन्द्रिय कहलाता है कर्म भी श्रुत सद्रा चरित शुचि तदैव तम संयुक्त सत्य भुंगते महाफलम जो शास्त्रों का ज्ञाता और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए शुभ कर्मों से पवित्र है तथा तो जिसने सदा ही दम का पालन किया है वह अपने शुभ कर्म का महान फल भोगता है अनुसूजा क्षमा शांति संतोष प्रियवादिता सत्यम दानम अनायासो नह मार्गो द्रात्मनाम किसी के दोस्त न देखना हृदय में क्षमा भाव रखना शांति संतोष मीठे वचन बोलना सत्य सत्यदान तथा क्रिया में परिश्रम का बोध न होना ये सद्गुण हैं दुरात्मा पुरुष इस मार्ग से नहीं चलते हैं काम क्रोध कामक्रोधौ चलोभ पर काम क्रोधौ वशे ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय विगम्य घोरे तपसि ब्राह्मण संसतव्रत कांक्षी चरिकांडृपाज इवात्म उनमें तो काम क्रोध लोभ दूसरों के प्रति डाह और अपने झूठी प्रशंसा आदि दुर्गुण ही भरे रहते हैं इसलिए उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे तथा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उत्साह के साथ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए एवं मृत्युकाल की प्रतीक्षा करता हुआ विघ्न बाधाओं से रहित हो धैर्यपूर्वक संपूर्ण जगत में विचरे इति श्री महाभारती शांति पर्वण मोक्षधर्म परवड़ी मोक्ष धम प्रशंसाया विंशत्यधिक दिविशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में धम की प्रशंसा विषयक दो सौ बीसवा अध्याय पूरा हुआ